किताबें करती हैं बातें सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम के तहत पेश है एक नई पुस्तिका मकड़ा और मक्खी की ऑडियो रिकॉर्डिंग इसे लिखा है विलहल लीब ने और इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने आप सभी उस त्वंदल रोएदार चिपचिपे शरीर वाले कीड़े से परिचित हैं जो यथा संभव दिन के उजाले से दूर अपने उस घातक जाले को बुना करता है जिसमें कि कोई भूख से व्याकुल अदूरदर्शी असावधान मक्खी फंस जाती है और समाप्त हो जाती है ये भद्दा जानवर जिसकी आखें गोल और चमकीली है तथा जिसके लंबे पतले पैर सामने की ओर मुड़े होते हैं जिससे शिकार पकड़ने और उसे, मारने में उसे है। ये दुष्ट शिकार के जाल में फंसने की प्रतीक्षा करता है या फिर निर्बल मक्खी को फंसाने और बेरहमी के साथ जकड़ने के लिए घातक जाले के धागो को बुनता रहता है ये घृणित जीव अपने जाले में किसी तरह की कमी न रहने देने के लिए अपना अधिकाधिक समय व्यय करता है अपनी कला और परिश्रम का उपयोग वो जाले को बुनने में करता है ताकि शिकार किसी भी हालत में उसके बंधन से मुक्त न होने पाए पहले ये एक तार फेंकता है फिर दूसरा फिर तीसरा और फिर अधिक से अधिक ये आड़े तिरछे तारों को खींचता है हर एक तार को दूसरे तार से फंसाता है ताकि मृत्यु की यंत्रणा में पड़े हुए शिकार की छटपटाहट से जाला टूट न जाए क्षतिग्रस्त न हो जाए आखिर जाल तैयार हो जाता है जाल बिछ जाता है बच निकलने की कोई राह नहीं है मकड़ा अपनी मांग में चला जाता है और किसी सीधी सादी मक्खी का इंतजार करता है जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में जाले के पास पहुंचती है अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता मक्खी जल्द ही आ जाती है अपनी खोज में इधर उधर भटकते हुए बेचारी अचानक सामने फैले हुए तारों से टकराती है उनमें बुरी तरह उलझ जाती है वो जकड़न से छूटना जाती है पर हार जाती है जैसे ही मकड़ा अपने शिकार को फंसा हुआ देखता है वैसे ही वो अपनी मान से निकल आता है और रक्त पिपासू आकृति में अपने मुड़े हुए पंजों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है वो भयानक जीव अच्छी तरह जानता है कि एक बार फंस जाने के बाद अभागा कीड़ा बच नहीं जा सकता वो समीप है अपनी उभरी हुई भाव शून्य आंखों से अपने शिकार को घूरता है और उसका लेखा जोखा लेता है उसका शिकार भयभीत हो जाता है अपने ऊपर मंडराते संकट को देखकर मक्खी कांपने लगती है जकड़े हुए धागों से अपने को मुक्त करने के लिए वो प्रयास करती है छुटकारा पाने की चाह में उसकी सारी शक्ति बेकार कोशिशों में खत्म हो जाती है अपने प्रयासों में विफल निराश मक्खी को जाला और अधिक कसकर दबोजता है मकड़ा और करीब आता है मकड़े के जाले से छुटकारा पाने की हर कोशिश में मक्खी और अधिक मजबूत महीन धागों में उलझ जाती है नए तारों में फंस जाती है अंत में विरोध करने की सारी शक्ति खोकर थकान से चूर हाँफती हुई वह अपने शत्रु विजेता डरावने मकड़े के चंगुल में फंसी उसे दया की आशा करती है तब ये भयानक जीव अपने रोएदार पैरों को फैलाता है और मक्खी को अपने जानलेवा चंगुल में कस लेता है इसके बाद वो वो अपने कमजोर शिकार के हुए शरीर को काटता है, है है। है, और निचोड़ता एक बार, दो बार, तीन बार दो तीन तब तक तक घाव करता है जब तक उसकी खूनी प्यास बुझ नहीं जाती तब वो मक्खी को रख छोड़ता है जो बिल्कुल मर नहीं गई है वो लौट कर आता है और फिर खून चूसता है इस प्रकार वो तब तक आता जाता रहता है जब तक की वो मक्खी का सारा रक्त तथा पौष्टिक रस चूस नहीं लेता और उस भागी मक्खी को पूरी तरह से खोखला नहीं कर देता कभी कभी बेचारी मक्खी की मौत आने में काफी लंबा समय लग जाता है लेकिन जब तक मक्खी के शरीर उसकी मुर्दा से देह में कुछ भी रक्त रहता है जिसे चूसा जा सके तब तक उसे यह पिशाच अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता यह अपने शिकार का प्राण देता है अपनी शक्ति बढ़ाता है इसका रक्त पीता है और इसे फेंक देता है जब इसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता तब बेचारी मक्खी मरी हुई चूसी हुई सूखी तिनके से भी हल्की जाले से बाहर फेंक दी जाती है हवा का पहला झोंका आता है और उसे बहुत दूर उड़ा ले जाता है और इस तरह सब कुछ समाप्त हो जाता है मकड़ा मान में संतुष्ट होकर लौट आता है वो अपने से और जग से बहुत खुश है उसे प्रसन्नता इस बात की है की दुनिया में अब भी शरीफ लोगों का गुजारा हो सकता है शहरों और गांवों के मजदूरों और मेहनतकशों, तुम ही मक्खी हो जिसे चूसा और कुचला जाता है तुम्हें ही निगला जाता है और तुम्हारे ही खून पर आने लोग जीवित परीवित है ऐ गुलाम लोगों उत्पीड़ित जनगणों और औद्योगिक मजदूरों बुद्धिजीवियों कांपती हुई युवा कुमारियों और अपने अधिकारों के लिए लड़ने में हिचकिचाने वाली कमजोर पद दलित पीड़ित नारियों सैनिकों और जंगखोरों के भाग्यहीन शिकारों तुम सब लोग जो गरीब और दुखी हो तुम सबको तब उठाकर फेंक दिया जाता है जब तुम में चूसने के लिए कुछ नहीं रह जाता तुम जो सब कुछ पैदा करते हो तुम जो देश के दिल दिमाग और जीवन शक्ति हो और तुम सब जिन्हें अपने मालिक का आज्ञाकारी बनकर किसी कोने में चुपचाप एक दुखद मौत मरने के सिवा और कोई अधिकार प्राप्त नहीं है जबकि तुम्हारा खून पसीना और मेहनत चिंतन और जीवन का इस्तेमाल ही इन्हें धनवान और शक्तिशाली बनाता है ये है तुम्हारे मालिक पीड़क और बेरहम घिनौने मकड़े मकड़ा है मालिक पूंजीपति शोषक सट्टेबाज धनवान भ्रष्टाचारी धर्मगुरु महंत, हर तरह के परजीवी हरामखोर, निरंकुश जिनके दबाव में हम तड़पते हैं कष्ट झेलते हैं जनविरोधी कानून बनाने वाले जो हमें परेशान करते हैं दुष्ट अत्याचारी जो हमें गुलाम बनाते हैं वे सभी मकड़े हैं जो दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं जो हमें पैरों से रोनते हैं जो हमारी तकलीफों की खिल्ली उड़ाते हैं और हमारे बेकार होते प्रयासों को देखकर मुस्कुराते हैं मक्खी गरीब मजदूर और मेहनतकश है जिसे मालिक द्वारा बनाए गए बेरहम कानूनों के आगे झुकना पड़ता है क्योंकि बेचारा मजदूर साधनहीन होता है और उसे अपने परिवार के लिए रोटी की व्यवस्था भी करनी पड़ती है बड़े उद्योगों का मालिक मकड़ा है जो हर मजदूर से प्रतिदिन हजारों लाखों रुपए का मुनाफा कमाता है और मजदूर को 12 से 14 घंटे प्रतिदिन काम के अवज में थोड़े से रुपए पेट पालने के लिए देता है मक्खी खान में काम करने वाला मजदूर है जो अपना जीवन खान के दम घोटने वाले वातावरण में काम करके मिटा देता है जो धरती के गर्भ से खनिज निकालता तो है पर उसे अपने उपयोग में नहीं ला सकता मकड़ा श्रीमान शेयर होल्डर है जो अपने शेयर की कीमत दुगुनी तिगुनी होते देखते हैं पर जो मजदूरों से उनकी मेहनत का फल छीनते हैं और जब भी मेहनत करने वाले जरा भी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं तो वे विद्रोहियों को गोली से उड़ा देने के लिए सेना बुरा लेते हैं वो बालक मक्खी है जिसे छोटी आयु में ही कारखाने वर्कशॉप तथा घरों में जीवित रहने के लिए कठोर परिश्रम और गुलामी करनी पड़ती है गरीब माँ बाप मकड़े नहीं है जो परिस्थितियों अपने बच्चों की बरी देने हैं लाचार होते हैं मकड़ा है आज के समाज की बुरी दशा जो उन्हें अपनी स्वाभाविक भावनाओं को भूल जाने और अपने परिवार को खुद ही नष्ट कर देने के लिए मजबूर कर देती है मक्खी जनता की वो सुशील कन्या है जो ईमानदारी से अपनी जीविका कमाना चाहती है लेकिन उसे तब तक काम नहीं मिलता जब तक वो अपने मालिक या फैक्ट्री मैनेजर की कुत्सित इच्छाओं के आगे अपने को समर्पित नहीं कर देती जो उसका उपभोग करता है और तब कलंक से बचने के लिए जो कभी कभी बच्चे के बोझ के साथ होता है उसे हृदयहीनता के साथ तथा निर्ममता के साथ नौकरी से निकाल बाहर करता है मकड़ा बड़े घर का घमंडी छैला है निठल्ला और आवारा जो अनेक भोली भाली नवयुवतियों को फुसलाता है और अपनी तड़क भड़क से फंसाता है और बेजत करता है और कीचड़ में घसीटता है जो अधिक से अधिक औरतों की इज्जत बर्बाद करना ही अपना सम्मान समझता है कठिन परिश्रम कर खेत जोतने वालों तुम हो मक्खी तुम धनी भूस्वामियों के लिए जमीन जोतते हो अनाज बोते हो पर काट नहीं सकते फल उगाते हो पर स्वाद नहीं चख सकते मकड़े देश के वे महान भाव हैं, जो गरीब किसानों मेहनतकशों, दैनिक मजदूरों को बिना एक क्षण आराम लिए काम करने को विवश करते हो ताकि वे अपना जीवन विलासिता और शांत शौकत के साथ बिता सके जबकि वे लगान की दर प्रत्येक वर्ष बढ़ाते जाते हैं और ईमानदारी के साथ किए गए परिश्रम की कीमत बलपूर्वक घटाते जाते हैं हम सभी गरीब और सीधे साधे लोग मक्खी हैं, जो युगों से बलिदान की वेदी की सीढ़ियों पर कांपते रहे हैं हम पुरोहितों के अभिशाप से भयभीत रहे हैं हम जो आपस में झगड़ते आए हैं एक दूसरे को दबाते आए हैं हम जो जालिमों को अन्याय द्वारा प्राप्त फल का आनंद लेने देते रहे हैं क्योंकि हम लोगों की बुद्धि धार्मिक उपदेशों के प्रभाव से विवेकहीन हो चुकी है मकड़े हैं काले लवादे पहने धूर्त और आंखों वाले पादरी पुरोहित धर्मगुरु और मौलवी जो विश्वास करने वाले लोगों के भोले दिमागों में गर्त की ओर ले जाने वाली शिक्षाएं भरते हैं उनमें आज्ञाकारी तथा सेवक बने रहने की भावना का पोषण करते हैं जो आत्मा को विशैला बनाते हैं और सारे देश को बर्बाद कर देते हैं जैसा कि पोलैंड में हुआ थोड़े में कहा जाए तो वे सारे लोग मक्खी हैं जो दलित हैं, शोषित हैं, सताए हुए हैं, जबकि मकड़ा नीच सट्टेबाज निरंकुश तानाशाह या जिसे हम किसी भी नाम से पुकारें, हर घृणा करने योग्य वस्तु की तरफ ये इशारा है कभी ये मकड़ा बड़े बड़े भवनों सामंती राजमहलों और जागीरों में अपना जाला बुनता था अब ये बड़े बड़े औद्योगिक नगरों तथा वर्तमान समय के धनी इलाकों को अपने लिए चुनना पसंद करता है मुख्यतः आप इन्हें बड़े शहरों में पाते हैं परंतु वो छोटे शहरों और गांवों में भी निवास करता है वो प्रत्येक स्थान पर रहता है वो ऐसे हर स्थान पर रहता है जहां शोषण पनपता है जहां मेहनतकश, निर्धन सरवारा छोटा कामगार दैनिक मजदूर और छोटा किसान उधार के बोध से दबे हुए इन थैली के असीम लोभ और निष्ठुरता के शिकार रहते हैं जहाँ कहीं भी हो शहर या गाँव में हर जगह पर हम इन बेचारे कीड़ों को अपने शत्रुओं के जाल में फंसा पाते हैं निकलने की बेकार कोशिशों में लगे हुए हम देखते हैं कि किस प्रकार वे खोखले होते हैं मन पड़ते हैं और मर जाते हैं सदियों से निर्बल भयभीत मक्खी और रक्त लोलोप बेरहम मकड़े के झगड़ों में कितनी दुखद घटनाएं घट गट चुकी हैं। यह दुख पीड़ा तथा क्लेश का रक्त रंजित इतिहास है इसे फिर क्यों दोहराया जाए जो बीत गया वो मर चुका है हम आज और आने वाले कल की बात करें हमें मक्खी और मकड़े के इस संघर्ष को ध्यान पूर्वक देखना चाहिए इनकी अंदरूनी बातों को समझना चाहिए शत्रुओं ने जो जाले हमें दबोचने के लिए बनाए हैं हमें उनकी चाल समझना चाहिए उनकी साजिशों से सतर्क रहना चाहिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक हों अलग अलग हम काफी कमजोर है उस जाले को तोड़ने के लिए जिसने हमें फंसा रखा है हम अपनी बेड़ियों को तोड़ डालें अपने शत्रुओं को गुप्त स्थानों से खींच लाएं और हर जगह पर तर्क बुद्धि का प्रकाश फैलाएं, ज्ञान का विस्तार करें ताकि भविष्य में ये निकृष्ट जीव अंधकार में अपनी चालें न चल सके मक्खियों यदि तुम चाहो तुम में इरादा हो तो तुम अजे हो सकती हो ये सच है कि मकड़े आज भी शक्तिशाली है परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है मक्खियों यद्यपि तुम दुर्बल और तुच्छ हो फिर भी तुम संख्या में एक पूरी फौज के बराबर हो तुम ही जीवन हो तुम ही संसार हो केवल यदि तुम चाहो यदि तुम एकता हो जाओ तो तुम सिर्फ एक झोंके से अपने पंखों की फड़फड़ाहट से सारे भयानक तारों को तोड़ सकती हो उन उजालों को तहस नहस कर सकती हो जिनमें तुम कैद हो जहां तुम हताश होकर लड़ती हो और भूख से मर जाती हो अगर तुम में इरादा हो तो तुम दरिद्रता और दास्ता को गुजरे दिनों की बातें बना सकती हो इसलिए चाहना सीखो इरादा करना सीखो